देवयान मार्ग उपदेश के पश्चात पितृयान मार्ग का उपदेश इसमें तृतीय मंत्र में किया गया तृतीय मंत्र के बाद चतुर्थ मंत्र हाँ चतुर्थ मंत्र में भी उसमें कहा आगे पितृलोक को जाकर के फिर पुनः निवर्तन थे यथेतम ये निवृत्ति किस प्रकार होती कहा गया है कंशिया चले चतुर्थांतर पूरा हो गया था पंच पूरा हो गया था पंचम चले पंचमचल एव अध्वनमें प्रकृत अध्वा प्रश्नपूर्वक विशद चल हाँ एक एक तब इसी मार्गों इसी मार्ग यथाईत इसी प्रकार आते हैं अतः एक अध्वनम पुनः निवर्तनते इसके ऊपर प्रश्न करके स्पष्ट करते हैं भाष्य में कौशा बध्वा यं प्रतिवर्तन उच्यते असो अध्वा अध्वन सद न हैं प्रथम अध्वा मार्ग कौन है जिसको निवृत्त होते है से कहा जाता है यथेत यथागतम् निवर्तते यथा यथा यथात इनि निष्ठा है यहाँ जैसे गएथ येष्वापसाते हैं यथाई आक्षेपति जैसे आते ये जो कहा गया है तो ठीक नहीं है इसके ऊपर आक्षेप करते हैं नाम से पितृलोक पितृलोकाशम आकाश चंद्रम सीति गमन कर्म उक्त ये गमन कर्म में तो कहा गया था मास से पितृलोक छः मास अभिमानी देवता से पितृलोक को पितृलोक से आकाश आकाश चंद्रम से चंद्रमा से ऐसे गमन कर्म कहा गया था न तथ तो था निवृत्ति निवृत्ति तो ऐसे नहीं होती है फिर कैसे होती निवृत्ति किन्तरी आकाशाद वायु मत्यादि आकाश वायु होना चाहिए आकाश के बाद पितृलोक पितुलोक मास ऐसा होना चाहिए कथम यथेतुच्य ये जैसे गए ऐसे आए यथा इतम यथा गतम ये कैसे कहते हैं ठीक टीका मे किं यथेतमित एकदेव न संभवती किथेतम है उपपद्यते यथा इतम इति ये जो नियम यथा जैसे गए गायते एक नववती ये नहीं होगा किंबा एत... एव जैसे ही गए थे जैसे गए ही थे ऐसे आते हैं ये नियम नहीं होगा जैसे गए थे ऐसे वापस आते हैं ये संभव नहीं होगा आज जैसे ही गए थे ऐसे ही नियम वापस आए नियम नहीं बनेगा आद्यम तथा अध्यम दुषय थे प्रथम पक्ष कहेंगे यथेतम ये नियम संभवत न संभवती तो न जैसे गए थे वापस आते नियम हो जाएगा नहीं सदस्य नैसा दोष क्यों आकाश प्राप्तिस्तुल्यत पृथ्वी प्राप्तिश्च जैसे गए थे ऐसा है मतलब जैसे आकाश को प्राप्त करके गए थे आते समय आकाश को प्राप्त करते है फिर पृथ्वी को आते पृथ्वी से गए थे पृथ्वी प्राप्ति भी समान है तो ये हो गया जैसे गए थे इसे फिर आकाश हो करके पृथ्वी में आ गए बन जाएगा द्वितीय प्रत्याह अब द्वितीय कहेंगे यथा एक एव जैसे गए थे इसे वापस आते हैं अत्र आ अथतमेवमो ऐसा नियम नहीं जैसे ही गए थे ठीक ऐसे ही ठीक ठीक इसी प्रकार ऐसा नहीं एवं विधम निवर्तनते अनब विधम निवर्तनते पुनः निवर्तनते तो नि अनब विधम अन्य प्रकार होने पर भी निवृत्त होते हैं गए थे ऐसे वापसते हैं ऐसे वपसाते कार्थ जाते समय जैसे जैसे जैसे आस्था से गए थे बिल्कुल ऐसे ही होगा कोई नहीं अनब विधम अन्य प्रकार भी निवृत्तंत वापस तो आते ही है। ये नियम ये निवर्तनते पुनः निवर्तनते ये तो नियम है। फिर वापस आते हैं टीका में अत्रे रुकता। अत्र निवृत्ति न अथतमें अत्र अत्रकाते निवृत्ति में निवृत्ति के विषय में जैसे ही गए थे ऐसे ही आएंगे आते हैं ये नियम नहीं है अनेविधमी यथा गतिमित न तथा निवृत्ति नियता गति क्रम जैसे कही कहा गया निवृत्ति का करम, क्रम इसी प्रकार ही नियम नहीं है गति क्रम देश से बताया जिसके बाद जो निवृत्ति के समय ठीक है ऐसे ही ऐसे कोई जरूरी नहीं है किंतु विधानतर ना भी संभव अन्य प्रकार भी संभव है जाते समय किस रास्ता से गया आते समय कहीं थोड़ा फर्क हो आ गया किंतु इसे वापस आ गया जैसे गया इस आ गया अन्य प्रकार भी निवृत्त हो सकते हैं निवृत्त है क्रमनियमावे की दृश्य स्वय विवक्षित इतिहास है यदि निवृत्त में क्रमनियम नहीं जिस क्रम से गए उसी क्रम से आए ऐसे क्रम का यदि नियम नहीं तो फिर क्या क्रम इन क्या नियम विवक्षित है किस प्रकार नियम है यथेतमेव यथेतम कहकर जिस में कहा गया क्या इसमें विवक्षित है इतिहाशंका पुनः निवर्तन तुथ नियम वापस आते हैं यही नियम है ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर उपरोटा ऊपर उपरोटा पुनः निवर्तन उत्तर नियम कभी प्राए तरी यथेत कि अभिप्राय से यथे कहा गया अत अत उपलक्षण यथेत यथेत जैसे गए थे जो कहा गया ये उपलक्षण तद ग्राहक तो से तद इतर ग्राहक तो इसी प्रकार आए कुछ थोड़ा परिवर्तन हो सकता है किंतु आपस आना तो बराबर है जैसे गए थे वापस आ गए वापस आते समय थोड़े कहीं व्यतिक्रम हुआ तो कोई बात नहीं किंतु आपस आना नियम है अतो भौ भौतिक आकाश तबत प्रतिपद्यते भौतिक आकाश को प्राप्त करते हैं टीका में परमात्मा व्यावर्त भौतिक आकाश शब्द परमात्मा ब्रह्म के लिए भी प्रयोग होता है ब्रह्म सूत्र में एक अधिगण आकाशस्तलिंगात आकाश शब्द से ब्रह्म कहा क्योंकि उसका लिंग ज्ञापक है जिस प्रकार सब सबकी जन्म स्थिति प्रलय कारण ब्रह्म है आकाश आदि वैमानी भूतानी जायंत कह करके आकाश को भी उत्पत्ति स्थिति कारण कहा गया इसलिए आकाश शब्द से भौतिक आकाश नहीं लेना आकाश ब्रह्म है आकाश तलिंगात तो आकाश शब्द परमात्मा में ही होता है इसलिए यहाँ भौतिक इसलिए दिया गया श्रुति में जो आकाश शब्द आया आकाश का अर्थ परमात्मा अर्थ हो सकता है परमात्मा नुम व्यावर्तुम भौतिकम इत्युक्तम भगवान भाष्यकार ने भौतिकम इसलिए कहा आकाश शब्द का अर्थ कोई परमात्मा समझ परमात्मा की व्यावृति करने के लिए संशय आकाश शब्द से परमात्मा कहा गया इसे संशय निवृत्ति के लिए भौतिक कहा गया कथम पूर्व सिद्ध आकाश तादात्मा पति अवरोहताम सिद्धयति। आकाश तो पहले से है जो पितृलोक से वापस आएगा वो आकाश बन जाएगा आकाश के साथ एक हो जाएगा आकाश यदि पहले नहीं होता वापस आकर के आकाश बन गया तब तो, तो कोई बात नहीं आकाश तो पहले सिद्ध है पूर्व आकाश जो आकाश पहले से है पितृलोक से जो आएगा वो आकाश के साथ एकत्व के से प्राप्त करेगा आकाशतादात्म्यापत्तिर अवरोहता नीचे आने वाला अवरोहण करने वाले को सिद्धति कथम सिद्ध होता है इत आशंक्य यहाँ तादात्म्य का था, नहीं आकाश ही हो जाना आकाशम प्रतिपद्यते आकाश हो जाते है ऐसा नहीं तत्साम गमनमेव तद्भावापत्तिरि उपचर्य सापत्तिरित न्यायात ये तत्साम गमनम उसके सामना को प्राप्त करते हैं आकाश के समान हो जाते हैं तम्य तो गमनमे तद्भापत्ति तद्भावत्ति आकाशभापत्ति का तो, आकाश के समान हो जाते उपचरे उपचार गौण प्रयोग सापत्ति न्याया सामन भावधर्म ये स तद तद्भा से सा तद्भा्यँ साम्यम तद्भाव तद्भाव आपत्ति का साम्य, साम्या, तो साम्य साम्य साम्य आपत्ति अथवा समान भाव एव समान स्वाभाव्यम समान भाव स्वभाव स्वभाव स्वभाव एव साभाव्य हो जाएगा समान भाव समान, समान रूप को प्राप्त करना ये ब्रह्मसूत्र में इसमें विचार करके निश्चय किया गया तत्सवभाव्या्या्या्यापत्तिरूपपत्ते तो ये ब्रह्मसूत्र में आया ये स्वाभाव्य प्रतिगत तथा तो समान रूप की प्राप्ति है आकाश के समान हो जाते हैं समान स्वभाव सादृश उसके समानता को प्राप्त करने से ही आकाश हो गए ऐसे कह दिया या तेसाँ चंद्रमंडली शरीर आरंभ का आप आसनता तत्वभग निमित्ता कर्मण क्षय विलीयते चंद्रमंडल में शरीर आरंभ करते जल केवल जल नहीं पंचभूत है जल सहित जल प्रधान है आसन जो थे ता ता आप तम तत्वभग निमित्ता कर्मणाम क्षय उपभोग का निमित्त होता है कर्म पुण्यकर्म इष्टापूर्तः दत्तकर्म जिस कर्म से पितृलोक में गए थे वो कर्म का क्षय होने पर बिलीयंते बिलीयंत्य का कर्ता कौन है या आपह तलियो जो जलते वो लीन हो जाते हैं शर्र के अन्वक थे वो लीन हो जाते हैं घृतसंस्थानव अग्निसग विलिन अंतरिक्षस्थ आकाशभूता सूक्ष्म घृतसंस्थान घृतक संस्थान संस्थान सम्यक स्थान अवय सन्निवेश घृतक जो ढेरादी कठिन भाव है अग्निशं पर जिस प्रकार लीन हो जाते हैं पिघल जाते हैं ताबिलिना ऐसे ही बिलिन हो जाते हैं शरीर अंतरिक्षस्था आकाशभूता अंतरिक्ष में स्थित तो आकाश रूप हो जाते हैं आकाशतः नहीं होते हैं आकाशभूता इव सूक्ष्मी आकाश के जैसे सूक्ष्म हो जाते हैं टीका में घृतः संस्थान काठिन्यम संस्थान काठिन्यता अवयव संस्थान है कठिन होकर घृत है अग्नि संयोग से पिघल जाता है सु आकाशभूतासु तत्वेशिता कर्मिण अद्यवरोहत तद्भूताव आकाशभूतासु जो जल कठिन ते जैसे आकाश रूप हो गए सूक्ष्म हो गए उससे परिवेशित होकर के कर्म करने वाले यजमान जो इष्टापूर्त दत्तकर्म करके के ऊपर गए थे चंद्रमंडल में पितृलोक में अद्यवरोहत नीचे आते हैं आते हुए तद्भुताव होती आकाश जैसे ही हो जाते आकाशा वायु इत्यस्य इत साधय आगे आकाशा वायुत वायुर्भवती अतरक्ष से आकर के जैसे हो जाते वायु प्रतिष्ठा वायुभूता इतमुत ऊनाकर्मा वायुभूता वायु में प्रतिषिता वायु प्रतिष्ठा वायु प्रतिष्ठा यस अपम तायु प्रतिष्ठा वायुभूता वायु जैसे हो जाते हैं वायु जैसे क्या इतुत ऊ्यम वायु के साथ इधर उधर वायु से बह जाते हैं वायु से ऊ्यम जाते आते भी सीणकर्मा जल के साथ वायुभूता अद्भि से जल के साथ क्षीणकर्मा क्षीण कर्मा ये ये सीणकर्मा जिसके कर्म चंद्रमंडल में भोग करने वाले कर्म सोक्षय हो गए ऐसे क्षीण कर्म वायुभूत भवती वायु जैसे हो जाता है वायुर्भूत ताभी सहय धूम भवती वायु भाव को प्राप्त करने के बाद उसी जल के साथ सूक्ष्म रूप से धूम स्वरूप हो जाता है यजमाना धूम भूतवा अभ्र धूम होकर के फिर अभ्र मेघ हो जाता है अभ्र उसका नाम अभरण मात्र रूप अपभरण जल भरा रूप मेघोकर करके, फिर आगे वर्षा होकर हाँ केकेचे पृथ्वी में आते हैं अभ्रम भूत मेघो मेघो भूता प्रवर्षति त्रीहवा ओषधि वनस्पतस्तिलमा जायते अत खु दुनिष्पतर यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेत सिंचती तूयवती अभ्रम भूतः मेघोती अभ्र होने के बाद मेघ हो जाते हैं अभ्र शब्द से मेघ के कारण कारण्भूत सामग्री आगे मेघ होने के बाद फिर मेघ होता प्रवर्षती प्रकर्षण वर्षा वर्षा हो करके नीचे आ जाते हैं ते यह ब्रीहधि वनस्पतिय तिलमासा जायंत ते कर्मक चंद्रमंडल से वाले ब्रीही यव औषधि वनस्पति और ग्रीही कुछ वृक्ष वनस्पति पेड़ में तिल मांस है, ऐसे प्रकार विभिन्न पौधे रूप से जन्म हो जाते हैं जाए थे ऐसे जो व्रीही व औषधि वनस्पति घास पौधे आदि सब बन जाते हैं इसमें से निकल करके फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करना अतो भी खलो दुर्निष्परम निकलना बड़ा कठिन है पहले तो कठिन था जो व्री औषधि वनस्पति हो जाते हैं उससे फिर निकल करके गर्भ संबंध होना बड़ा कठिन है इसको जो खाएंगे यो ये यो ही अन्नमति जो खाता है उसके शरीर में चले कभी कोई मछली अभी बताएंगे कोई पशु खा करके टट्टी बना कर गिरा दिया मछली खा ले खा करके कोई कुछ खाया कहीं कुछ होकर करके गिरा फिर मिट्टी मिल गया फिर कुछ पौधा ऐसे होते होते फिर पुरुष के शरीर में आने पर यो रेत सिंचती तद भूय एवं स्त्रियोनि में रेत सिंचना करने पर फिर गर्भ होता है फिर जन्म को प्राप्त करता है अभ्रम भूत्वा तत सेचन समर्थ मेघ होती पहले मेघ के, के पूर्वावस्था है फिर जल जलसेचन के समर्थ पानी गिरने के लिए मेघ हो है अरे मेघ भूत उन्नतेषु प्रदेश अथ प्रवसती मेघ होने पर उन्नतेषु प्रव प्रदेश अथ प्रवृषति वृष्टि होती है टीका में उन्नतेषु का अथ समुद्रादि व्यतिरितु प्रदेश यावत समुद्रादि भिन्न समुद्र में वर्षा होती है तो वो भी करके रहेगा फिर पानी के साथ जाएगा आगे बताएंगे वर्षा धारा रूपेण शेषकर्मा पतती शेषकर्मा सेश शेषम कर्म यश्य जिसका कर्म वाक्य है उसका सबका वाक्य है वापस आते वर्षधार रूपण नीचे गिरते गिरता है त तो यह ब्रह ओषधि वनस्पति स्थिल एवं प्रकार जायते इस प्रकार अलग अलग रूप से कोई किसी प्रकार जन्म हो जाता है मिट्टी में गिरने के बाद किसी पेड़ पौधे में चल जाएगा टीका में यह पृथ्वी कथ्यते, थे अच्छा तेईस अनुशयन निर्दिशंत ते यह ब्रीह ते मतलब अनुशय कर्म शेषवाले वापस आते हैं यह कार पृथ्वी पृथ्वी में गिर करके फिर पेड़ पौधे घास पौध से बृह्यवादी हो जाते हैं कथम अस्विन वाक्य बहुवचन अनुशय निर्देश करता तत्र पहले तो शेषकर्मा पतती एक वचन कहा यहाँ ते जायन्ते करके बहुवचन कर दिया क्यों कहते हैं क्षीणकर्मा नाम अनेकत्वाद बहुवचन निर्देश जिनका कर्म क्षीण हो जाता है चंद्रमंडल में वापस आते हैं एक दो नहीं बहुत ही इसलिए बहुवचन बहु का निर्देश किया गया यदि बहुवचन किया गया कथम तरी मेघभूता प्रवृषति इत्यादि एक वचन निर्देश तथा यदि बहुत से बहुवचन है तो एकवचन का निर्देश क्यों किया गया बहुवचन होता है बहुत खिनक क्षीण क्षीणकर्मा है तो मेघभूता प्रवृषति में एकवचन का निर्देश क्यों किया गया तत्र मेघादिसु पूर्वेशु एक रूपवाद एक वचन निर्देशा मेघा में पूर्व में एक रूप से एक वचन किया यहां एक रूपा नहीं अनेक रूप है कोई धान बन गया कोई यव बन जाएगा कोई उर्द बन जाएगा कोई घास बन जाएगा कोई पेड़ पौधा बन जाएगा अनेक प्रकार होने से यहाँ बहुवचन किया गया ये पूर्व मेघादय नभुंतास तेज प्रत्येक अभिमानी देवता नाम तदुपशिष्टान अनुशायमी एक वचन न निर्देश युक्त इत जो पूर्व में मेघादि मेघ से लेकर के कहाँ तक पुस्तक देखते हो मेघादय आगे पूर्व मेघादय आगे पाठ मिलता है किसको इसको निद्र लगे तो क्या पाठ मिलेगा पूर्व मेघादय नभुंता नोंता नभस अंते य ते ना भो में ओ है आगे अ नहीं है ये कैसे बन जाएगा मतलब कैसे ना ना तोर प्रता पर फिर इनका पता लगा इसमें लगा है इनका पता हह हाँ अवग्रहनीत अय्कपदारे लगेगा एंग पदार्था नेश प्रत्येक अभिमादेवताूप्वाद प्रत्येक अभिमानी जो मेघ है आकाश हे वायु उस अभिमानीदेवता एक तदुपशिष्टाशयीनामें एक वचन निर्देशयुक्त उस उपशिष्ट संयुक्त संबद्ध जो अनुशय कर्म करने वाले उनका एक वचन से निर्देश ठीक है क्योंकि अभिमान्य देवताए के उसे उपस्थित हुआ एक वचन कर दिया आ, आगे अतो वे खलु इत्यादि वाक्यों में व्याचिष्टे मंत्र में आया अतो वे खलु दुर्निष्प्रपरम ये जो कहा गया इसकी व्याख्या करते हैं यश तस्माद हेतुर नहीं पहले यस्माद् गिरी तट दुर्ग नदी समुद्र अरण्य मरु प्रदेशादि सन्निवेश सहस्राणी वर्षधारा वही पतिता नाम जो गिरते हैं कहाँ कहाँ गिरी तट गिरी के पास में दुर्ग कठिन जाना पहुँचना कठिने वे नदी समुद्र अरण्य मरु प्रदेशादि सन्निवेश सहस्राणी विभिन्न प्रकार भार धारा सब गिरते जहाँ जहाँ सब वर्षाधारा भी पतिता वर्षधार से गिरकर कैसे से शव प्राप्त करते हैं अतश तस्माद हेतुर्भी तो खलु इसी कारण से दुनिष्पतरम का अर्थ दुर्निष्क्रमणम उसे निकलना बड़ा कठिन है ऐसे ही चलता रहेगा टीका में अनुशैनम दुस्सक निसरणमित उक्तम प्रपंच निशर्ण उससे निकलना दुस्सा का बड़ा कठिन है ये जो कहा गया उसका विस्तार करते हैं या तो गिरी तटाद उदक स्रोत सा उयमाना नदी ही प्राप्त हुती के समीप में क्या है पानी बरसाने पर पर्वत पर्वत के पाद देश में हो जल प्रवाह से फिर जा बह जाएंगे जैसे लकड़ी पत्ते गिरी बह जाते कर्म करने वाले भी इस प्रकार उसके बह जाएंगे जाएंगे नदी ही प्राप्त नदी को प्राप्त करेंगे ततः समुद्रम फिर समुद्र इसे एक साथ संक्षेप से कह देते हैं किस प्रकार नदी से समुद्र जाने के लिए कितने कहाँ कहाँ कहा, कैसे जाते हैं ततो मकर आदि भी भक्ष्यते मगर मकरमीन आदि खा लेंगे वो जो खाएंगे उनको भी कोई दूसरा खा लेगा ते वो भी कुछ को खा लिया तत्व चाह मकर ने समुद्र भी लेना और गया उसके समुद्र पानी फिर मकर के सब मिलीन हो गया वो भी मिलीन हो गई फिर समुद्र जल के साथ एक हो गई समुद्र आम्भोभीर जलधरे आकृष्टा फिर जल जल के साथ जलधर मेघ जलधर मेघ हर आकृष्ट सूर्य किरण के द्वारा आकर्ष कर खींचा जाएंगे पुनर धारा भीर मरुदेशे फिर वर्षा से गिरेंगे वर्षा से गिरेंगे तो कहाँ मरुदेश में गिर शिला तट में बा अगम्य पतिता गिरते रहेंगे बड़े गिर गए मरुदेश में गिर गया वही रह गया कहीं पत्थर पर कहीं गिर गया वही से रह गया कहीं था से पतिता तिष्ठी कदाचित ब्याल मृगादि पीता भक्षिता चन कवि सर्प व्याघ्र आदि खा ले उसको पानी पी लिया और कोई मृगा आदि पान लिया उसको कोई दूसरे व्याघ्र से रखा लिया अभी उसको खा लिया उसके अंदर चला जाएगा ऐसे ऐसे कभी उसके साथ साथ समझ लेना कभी मर गया मिट्टी मिल गया खा करके टट्टी कर दिया कहीं गिर गया फिर मिट्टी मिल गया फिर कोई कीड़े खा लिया कीड़े में चला गया ऐसे प्रकार होते होते अन्य इत एवं प्रकार परिवर्तन वो भी अन्य के द्वारा खाए जाएंगे उसको भी कोई खा लेगा ऐसे ही चलता रहता है ठीक है मैं मकर आदि भी भक्षिता तेभ्य तो सामान जातीय समुद्र समुद्भव भविष्य ये चैन ने त्याग मकर आदि के द्वारा खा गया मकर आदि ने खा लिया तो तेभ्य तो सामान जातीय फिर मकर से उत्पन्न हो जाएगा मगर बन जाएगा जन्म हो जाएगा समुद्भव हो जाएगा इति चैनने त्याग नहीं ऐसा नेत्या। नहीं ते भी अन्य उसको भी कोई दूसरा खा लिया मकर भी जलधारा जलचारी अनिर्भक्षति मकरादी जल जल मक, मकर आदि को जलो अन्य कोई बड़ो बड़े है मगर को खाने वाला तिमी है तिमी को करने वाने खाने वाला और तिमिंग गिलो तिमे बड़े मत से बहुत बड़ा है और जहाज को उल्ट पाल्ट कर देता है उसको खाने वाले है तिमिंग और बड़ा और उसको भी खाने वाले तिमिंग गिला तिमिंग गिल को गीला मतलब निगल लेना ऐसे कह निकाह जैसे चिड़िया के खाल निकल लेते हैं गिर निकल लेते हैं बक्सन थे तथा से समुद्रे पतिता नाम अनुशयीनाम तत्र बोल समुद्रे में गिर करके उस समुद्र में पानी में फिर मिल जाएंगे नन एवं अनुशयीन समुद्र लीना न त तो पुनर समुद्र में लीन होने के बाद फिर उससे उद्धार उनका नहीं हो सकता है तथा से कृत विनाश फिर कर्म कुछ किया था बाकी कर्म का तो भोग वही नहीं होगा इससे समाप्त हो जाएगा इतने आशंका है ऐसे नहीं मेघा समुद्र जब वो जलधरे के साथ आकृष्ट हो जाते हैं मेघा के साथ सूर्य सूर्यकिरण के द्वारा समुद्रम्भो भी रीति तृतीया सहार्थे अर्थ सह समुद्रम्भो भी जलधरे ही आकृष्ट समुद्रम्भो भी जो दिया है समुद्रम्भ तृतीया सह के अर्थ समुद्र जल के साथ खींचे जाते हैं तरी सर्पवव्याघ्र उपभोक्ता मनुषयी नाम तत् समान जातीय देह भोग सैदे नेत्य सर्प खा लिया व्याघ्र खा लिया तो फिर आगे भी जन्म हो जाएगा सर्प व्याघ्र होकर के सामन जातीय देह हो जाए फिर भोग हो जाएगा ये चेत नृत्य भक्षिताच नहीं उसको भी कोई दूसरे खा लिया यही तरी सर्पाद भक्ष्य थे जो सर्पाद उसको खा लेते हैं तेभ्य तो सामान जातीय अनुसरी न उद्भव स फिर वो सर्पादि अन्य रूप बन जाए कहते ये भी नहीं ते भी अन्य ही प्रकार परिवर्तरन ऐसे परिवर्तन होता है तथापि यथोक्तरी परिवर्तना ते रेत से योगम भी यदा कदाचित प्रपद्धि चेत कहते ठीक है इसे का परिवर्तन होते होते कभी मनुष्य के शरीर में जा करके फिर गर्व हो कर जन्म हो जाएगा यदा कदाचि प्राप्त कर लेंगे कहते ये नहीं कदाचित भक्ष्यसु अभक्षसु स्थावर सुख जाता ऐसा नहीं कभी अभक्ष्य में कहीं हो गया पेड़ पौधा बन गया उसको कोई खाएगा नहीं तो फिर क्या होगा पेड़ बन गया पेड़ के अंदर हो। पेड़ नहीं बना पेड़ के साथ अंदर हो गया पेड़ के अंदर रहते रहते उसको कोई खाएगा जाएगा नहीं खाएगा तो वही करके तत्व सुस्न वही सूख जाएगा पेड़ मर जाएगा फिर वही सूखा वही लकड़ी के अंदर रहेगा फिर लकड़ी कोई जलाएगा उसके साथ जल जाएगा जाकर के इराखे में मिल जाएगा राख डाल दिया कहीं फिर वहाँ मिट्टिया गिरा रहेगा फिर कोई पेड़ पौधा में गया उसके अंदर गया अभी जन्म नहीं हुआ उसका विभिन्न रूप से रहता है जब जन्म होगा तो कर्मा फल भोग करेगा अभी भोग नहीं होता है ऐसे सुश्रुति अवस्था में जैसे रहते हैं ऐसे जड़ा होकर रहेगा भक्ष्य में खाया तो कुछ नहीं जन्म नहीं हो ऐसे रह जाएगा और टीका में तथापि भक्ष्य सुजाता रेत सी योग सुलभ हो सद इति चेत न्यह भक्ष जो खाद्य है ऐसे पेड़ पौधे पते में खाने पर रहने पर फिर पुरुष खाएगा तो पुरुष रेत संबंध से फिर गर्भ हो जाएगा इति चेत न्यह भक्ष्य से अभी स्थावर से जाता स्थावर पेड़ पौधे भक्ष्य जो खाद्य है उनमें जन्म होने पर भी रेतसी देह संबंध दुर्लभ रेत सृजन करने वाले गृहस्थ पुरुष का देह संबंध दुर्लभ है बहुतवाद स्थावराणाम क्योंकि स्थावर को एक दो नहीं खा लेगा ऐसे वो खा लेंगे बहुत ही कितने ऐसे ही मर जाते हैं जंगल में एक जमीन में कितने पेड़ पौधे होते अपने आप सूख जाता है कभी कोई पशु आदि खा लेते कोई नहीं खाते अतो दुनिष्क्रम इसलिए से निकलना बड़ा कठिन है इतो नहीं बहुत्वाचराचरणाम शब्दों यब्देन पूर्वेण संबद्यते य शब्द यस्मा गिरीतटा दिया इसलिए इसे निकलना बड़ा कठिन है दुनिष्क्रमण पूर्व अतशब्देतुपरत व्याख्यात पहले अत वै दुनिष्परम अतोज दिया अतः अस्मा कारण हेतुपर अत शब्द की व्याख्या हुई थी संप्रति आदि ब्रीहियादि अवधिवाचकसी अतःकाथ इसी ब्रीहदिभाव से निकलना कठिन है अतकाथ इस अर्थ किया था अब यहाँ हेतुपरक नहीं करके जो ब्रीहवादी भाव है उसी से निकलना बड़ा कठिन है अथवा अतोकार थमात वृहवादी भावात दुनिष्पतरम दुर्निर्गमतरम ब्रीयवादी भाव से निकलना बड़ा कठिन है दुनिस्पपतरमिति तकार एको लुप्त द्रष्टव्य दुनिष्प ततर होना चाहिए एक तकार लुप्त दुनिस्पपतरम तो निष्प तरम तो तकार एक लुप्त द्रष्टव्य ठीक है निष्प ततर मकार सहित पाठ सती विवक्षित मत महा पाठ होना चाहिए दुनिष्प तरम दो आगे तरप हुआ ऐसा होने से क्या अर्थ होगा ब्रह अबादि भाव हो दो निष्पत तस्मादपी दुनिष्पताद रेत देह संबंध हो दो पहले तो ऐसे गिरी करके ब्रीही अब भाव को प्राप्त करना भी बड़ा कठिन है नीचे गिरा फिर मछली खा लेते हैं उसको भी दूसरे खा लिया उसको भी कोई खा लिया और तो फिर समुद्री लीना हो गया फिर जड़ के साथ ऊपर गया वर्षा के साथ नीचे आया मरुह में गिरा रहा पेड़ में कहीं रह गया सूख गया ऐसे होतो होते होते वृहि आबादी बनना तो बड़े कठिन है उसके बाद तस्मात तो निष्पता उसके बाद भी रेत सेचन करने वाले पुरुष संबंध और कठिन है दूनिष्प दोनिष्प आगे तरप कर दिया और कठिन है तत् हेतु महा उसमें हेतु देते हैं यस्माद् ऊर्धरे तो भी बाले ही पुंसत्वरहित ही स्थविर्वा भक्षिता अंतराल शिंते दुनिष्पत्र का कारण क्या है सन्यासी ब्राह्मण नष्ट ब्रह्मचारी ऊर्धरे तो भक्षण किया बाल छोटे बच्चे खा ले पुंसित रहते ही नपुंसक खाया स्थविरे बूढ़े खाने पर भक्षित होकर के ऐसे नष्ट हो जाते सीधे अंत मतलब ऐसे नष्ट हो जाए देह में रहेंगे देह के साथ समाप्त तो हो जाएंगे पृथ्वी में नहीं तो मौल रूप से निकल जाएंगे अनेकत्वाद अन्ना नाम अन्नदाना अन्न अन्न, अन्न को खाने वाले बहुत है कोई खाएगा कोई जरूरी नहीं कि रेत सीख रेत सी करने वाले संबंध होकर के गर्भ हो, हो जाएगा जन्म हो जाएगा ये सरल नहीं है तरी तेसाम अंतराल विचिन्ना देहभागीवाभाव तो अनुसय वैरथम फिर अंतरालय में नष्ट हो जाएंगे आगे फिर गर्भ जन्म को प्राप्त नहीं करेंगे फिर जन्म को यदि प्राप्त नहीं करेंगे जो कर्म किया इष्टा पुर्त दत्त कर्म करके चंद्र लोक में पितृलोक में गया तो कर्म कर व्यर्थ हो गया फिर एक बाकी कर्म रहा आगे जन्म प्राप्त नहीं करेगा तो कर्म व्यर्थ हो जाएगा ऐसा शंका से कहते कदा काकतालीय वृत्त्यात शीघ्र भी भक्षते यदा तदा रेत शीघ्र भाव गान कर्म न कभी फिर पुरुष कोई खाएगा फिर उसके द्वारा स्त्री के गर्भ में आकर के जन्म प्राप्त करेगा जितने अन्न खाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उसके द्वारा आता है किंतु हमेशा ही पुरुष और स्त्री संबंध से गर्भ हो जाता है ये भी नहीं और पुरुष खाएगा कदाचित कवि किस प्रकार काकतालीय वृत्तिया कहा का तालियो न्याय दैव युग बिना कभी कुछ पता नहीं का पेड़ के ऊपर ताल के पेड़ नीचे कवा बैठा ऊपर से ताल गिर गया तो मर गया कवा दो प्रकार कहते नीचे बैठा ऊपर गिर गया तो, तो कवा मर गया नहीं तो का जाकर ऊपर पेड़ में बैठा ताल गिर गया सब कहते कहक बैठने से ताल गिरा कहाके बैठने से नहीं और नीचे कह बैठा ऊपर से गिर गया तो मर गया तो ये कहते हैं ये अजाकृपाणी न्याय भी कहते हैं <coughs> कोई ऐसे ना अकस्मात हो गया अजाकृपाणी होता है बकरी अपने शरीर को घिसती है लकड़ी में कहीं किसी सुखु लकड़ी है दीवाले है घिसती है कोई कृपाण खड़ग है वहाँ ले जाकर घिसा गला को घिसने से गला कट गया तो मर गया घिसते घिसते घिरते जाकर गला घिसा तो मर गया अजा कृपाण काकतालीय वृत्तिया रेत शिखवीर भक्ष्यंते कभी रेत से जन करने वाले के द्वारा खाए जाएंगे तब फिर रेत शीघ्र भाव को प्राप्त करने पर फिर वृत्ति लाभ जन्म लाभ करेगा फल उन्मुख होगा स्त्री गर्भ में जाकर के फिर गर्भ होकर जन्म होगा काकतालीय वृत्तीय यादृश का न्याय इसमें कुछ नहीं कैसे अकस्मात कवि योग बन जाएगा ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है वो भी कहते का काली अन्याय और कहते घुणाक्षर न्याय घुणाक्षर न्याय है लकड़ी के में कीड़े होते हैं कीड़े लकड़ी को काटते हैं और काट काट कर इसे करते करते छिलका तो उसमें दिखा गया ऐसे ऐसे चित्र रहता है इसे काटते खा खाते खाते कहीं कहीं कोई अक्षर लिखा गया वो खाते समय अक्षर लिखने के लिए नहीं खाते वो तो खाते है खाते खाते खाते कोई अक्षर देखा गया निकाला लकड़ी साफ किया देखो इसमें लिखा गया ओ लिखा गया कहें देखो यहाँ क लिखा गया देखो यहाँ वो ठ लिखा गया तो ठ लिखने के लिए नहीं वो तो खाते खाते कहें अक्षर बन गया ऐसे करते करते बच्चे भी मालूम नहीं ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे करते करते कभी कुछ लिख दिया कोई दिखा रही ये तो अक्षर लिखा है वो अक्षर नहीं ऐसे करते करते कुछ हो गया इसको कहते गुणा अक्षर नहीं आया गुणा अक्षर गुणा है किड़े वो अक्षर जैसे बनाते बनाते नहीं खाते खाते कहीं अक्षर जैसे दिख ही जाता है गुणाक्षर न्याय ऐसे अकस्मात कभी किसी प्रकार मनुष्य जन्म भी इस प्रकार प्राप्त होता है अनेक जन जन्म का कारण रूप संचित कर्म बहुत है किस कर्म कभी फल देगा किसी को पता नहीं है कभी मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है पुण्यकर्म अधिक हो पापकर्म हो सब कर्म बहुत होने पर भी सब फल देने के लिए तैयार नहीं होते एक साथ जो कर्म फल देने के लिए तैयारी करेगा तैयार हो जाएगा वो जन्म देगा इसी प्रकार कभी कुछ जन्म किसी जन्म कश किसी जन्म कभी स्वर्ग कभी नरक कभी पेड़ पौधा कभी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ऐसे होते होते कभी मनुष्य बन गया फिर गया मनुष्य जब कुछ नहीं कर मर गया आगे फिर मनुष्य बन जाएगा फिर मनुष्य बन गंगा तट में रह जाएगा वेदांत श्रवण करने के मिल जाएगा अगले जन्म में करेंगे इस जन्म सोते रहो फिर अगले जन्म में साधन करेंगे ये नहीं अगले जन्म में क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है कहाँ जाएगा किस जन्म में जाएगा पता नहीं है ये गुणाक्षर काकताली न्याय से कभी जैसे गर्भ को प्राप्त करता है मनुष्य जन्म प्राप्त करता है अनुसार्ख्य से कर्मो भावी देहारंभ उन्मुखम प्रश्न पूर्वक विरुन्नति जैसे अनुस कर्माशय शे से, से, से कर्म रहता है आगे देह बनाएगा किस प्रकार विवरण करते कथम भाष्य में यो यो ही, कथम का है अच्छा वृत्ति रहा कथम कथम प्रश्न यो यो हि अन्नमति अन्सिष्ट रेत सित सिति यी तद्भू तदाकृतिर बहति यो हि अन् यो यो हि अन्नमति जो पुरुष अन्न खाएगा अनुसय भी संशिष्टम अन्न क्या है उसमें कर्म करके पितृलोक से जो आपस आए ये अन्न के साथ संशिष्ट होकर के मिला हुआ जो खाएगा उसके अंदर फिर पेट में चल जाएगा पकाते हैं कूटते हैं पिसते हैं पिसा जाएगा कुटा जाएगा पका जाएगा खाया जाएगा चबा करके उसको कष्ट नहीं होगा वो इसमें रहेगा अंदर जाएगा रेत सिख सिंचति ते रेत सिख पुष येत सिंचतित जन करता है स्त्री में ऋतु काल में ये ऐसे समय में गर्भ होता है तद्भूवती फिर तदाकृति जैसे पुरुष उसके तदाकार फिर मनुष्य जन को प्राप्त करेगा अनुशयन रेत आकार भाग्य हेतुमा अनु आगे भा, पहले भाष्य में तदवैवाकृति भूयस्थम भूयती उच्यते भूयव भवती का क्या अर्थ है अवय आकृति भूय तो मुझसे अवय के जैसे आकार ऐसे आकार वाला पुत्र हो जन्म होता है गर्भ होता है रेतो रूपेण योसितो गर्भाशय अंत प्रविष्ट अनुसयी रेत रूप से स्त्री के गर्भाशय में अनुसई कर्म कर्मशेष वाला प्रविष्ट होता है अंध गर्भाशय में प्रविष्ट होता है प्रविष्ट होने पर फिर बनता है टीका में अनुशैनो रेतसी के आकार भक्त तो हेतु माह कर्म करने वाले रेत सेचन करने वाले पुरुष आकार होता है इसका कारण कहते हैं क्योंकि रेत जो होता है अन्न रस सार होकर के सर्व अंग अस्थि मज्जा अस्थि के अंदर रेत बनता है रेतसो रेतसी की आकृतिभावी तत्वात्थ रेत जो होता है रेतसी के जो आकार है शरीर उसी रूप में रेत सब अंग से निकलता है दिया सर्वेभ्यो अंगेभ्य भ्यों तेज सम्भूत्यंतरादर उप निषद माया ऋग्वेद में सौ अंग से तेज सार निकलता है रेत रूप से तस् रेत सी की आकृत तदंशेन भावित्वाद रेतसी का जो आकार है उसके रूप से तदंशेन उस प्रकार उसके अंगसे अंग से, अंग से उत्पन्न होता है ऐसे संस्कार युक्त तो होता है संस्कृत होता है तद अंग सम्भु अंग से उत्पन्न होने से तद्रूपेण गर्भाशयम अनुप्रविष्ट उसी रूप से गर्भाशय में प्रविष्ट हुआ अनुसयी प्रविष्ट होता है प्रविष्ट अनुसयी रेतसिक से रेत आकृति भवती रेत से जन करने वाले के आकार का संस्कार उसमें रहता है ऐसा आकार को प्राप्त करता है जैसे बीज जिस पेड़ के बीज डालते बीज से वृक्ष तत्व उसी प्रकार होता है इसी प्रकार रेत के साथ आता है रेत उसके अंग से सार अंग का निकला उसमें आकार का संस्कार रहता है ऐसा आकार गर्भ प्राप्त करता है जन्म होता है रेतस रेत, रेत सीघ अंग समुत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्थत्य प्रमाणम ऐतरिक श्रुति रितिया रेत रेत जन करने वाले अंग से उत्पन्न होता है रेत सीघ पुरुष पुरुष अंग समुत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्थ पुरुष अंग से उत्पन्न होता है रेत इसमें प्रमाण कहते ऐतर्य का श्रुति ऋग्वेद में ऐतर्य उपनिषद सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज सम्भूतम सारा अंग से रेत तेज उत्पन्न होता है रेत रूपेण गर्भाशय प्रविष्ट से रेत सीघ आकारत्व मुक्तम निगमती जो रेत रूप से गर्भाशय में प्रविष्ट होता है उसमें आकार रेत सेचन्न करने वाले पुरुष के आकार हो जाता है ये जो कहा गया उसका निगमन करते हैं अत रेतसी का आकृत रेव भवती रेत से करने वाले पुरुष के आकार वाला ही गर्भ होता है इसलिए पुत्र पिता पिता ही स्वयं पुत्र रूप से जन्म होता है इसे कहते हैं अनुसैनो रेतसी के आकार ते लौकिक अनुभवम अनुकूल अनुसय कर्म शेष वाले इसलिए रेत सी रेत से करने वाले पुरुष आकार होता है लौकिक अनुभव उसका अनुकूल दिखाते तथा ही पुरुषात पुरुषो जायते गोर्गवाकृतिरव न जातंतराकृति तस्माुक्त तद्भूव होती पुरुष से पुरुषाकार जन्म होता है गो से गवा गो आकार होता है अन्य जाति नहीं इसलिए तदूय होती उसी शरीर में जैसे अंग अवयव वैसे अवयव तदाकार ही उत्पन्न होता है टीका में चंद्रस्खल चंद्रस्थलस्खलिता अबर होता। देह कालेन देहांतर तरे अवरोधता ब्रीहियादिदेहसंशिष्टा द्राघ्य कालन देहांतलाभ चेत तरी ब्रीहियादेहाभिमानीना दुस्सखण ब्रीहियादिदेहसंबाशेषाता धान आदि के जो पेड़ पौधे एक तो होता है एक होता है जो जन्म प्राप्त करता है पेड़ पौधा स्वयं बन जाता है पाप कर्म का फल पेड़ पौधा बनता है उसको सुख दुख होगा और जो वर्षा के साथ आ करके के कर्म शेष वाले सूक्ष्म रूप से रहता है पेड़ पौधा जल के साथ उसको खींचे लेता है वो के अंदर रहता है जो पेड़ पौधे में एक अभिमानी होता है जिस कर्म से पेड़ पौधा बन जाता है वो कर्म का फल उसको भोग होगा वो भोग करेगा और बाकी जो उसको खींच करके जल के साथ सारे के साथ ले लेता है उसके पेड़ पौधे के शरीर में कितने जीव हो सकते हैं वो जो जीव है उनको सुख दुख नहीं होता है पेड़ को काट देंगे तो पेड़ के अभिमानी जो था जीव वो नष्ट हो जाएगा छोड़कर चल जाएगा और वो उसको कष्ट होगा किंतु वो पेड़ को काटने के बाद भी जो ऊपर से आया वर्षा के साथ आ करके उसके अंदर जल में प्रविष्ट होकर के गया रस होकर के उसमें रहा उसको काट कर लेंगे तो भी उसे पौधा में रहेगा उसको लेकर पिटेंगे कुटेंगे फिर धान निकालें धान को कुट करके पीस करके फिर तंडुल अथवा गेहूँ उसके फिर पीस देंगे चूर्ण हो गया तो भी रहेगा उसको लेकर फिर पकाएंगे रोटी बनाएंगे पकाएंगे खाएंगे तो भी उसके साथ रहेगा चबा कर खाएंगे उसमें वो उसको उस समय कष्ट नहीं होता है किंतु जो ब्रीही अब बन गया पेड़ बन गया उसको नहीं वो कर्म समाप्त होने पर वो शब्द वो सर छोड़ दिया फिर अन्य जन प्राप्त करेगा यहाँ शंका करते हैं जो कर्म शेष वाले वृह को प्राप्त करने के बाद फिर दूसरे मनुष्य रेतसी के संबंध हो करके गर्भ में आने के लिए यदि बहुत दीर्घकाल लगता है यदि किसी कर्म के कारण कोई पेड़ पौधा बन गया तो क्या उसके भी इसे दीर्घकाल तक घूमना भटकना पड़ेगा ये संशय करते हैं इसका उत्तर क्या होगा दीर्घ काल भट गया ना नहीं हैं दीर्घ काल उसको ऐसे भ्रमण करना पड़ेगा या नहीं जो वृह के पौधा में जाता है उसको दीर्घ काल तक भटकना पड़ता है गर्भ होने के लिए किंतु जो कर्म से पेड़ पौधा बन गया भोगने के लिए वो भोग कर्म समाप्त तो होने पर मर गया पेड़ काटेंगे तो मर जाएगा उसको फिर दीर्घ काल भटकने गया नहीं फिर आगे जन्म प्राप्त होगा दो प्रकार है बृहबादी पेड़ में घास पौधे आदि में दो प्रकार है एक अभिमानी जीव जो कर्म पाप कर्म के कारण धान गेहूं, जब उर्द घास हो पेड़ हो लता हो जितने पेड़ पौधे है ये सब जीव है कर्म पाप कर्म के कारण पेड़ पौधे बन गए धान भी कोई बन गया गेहूँ बन गया उसमें उसको अभिमान है उसको जब तक वो कर्म है तब तक उस शरीर में रहता है काटेंगे तो उसको कष्ट होता है जलाएंगे तो कष्ट होगा किंतु जो कर्म करके पानी के साथ गिरकर नीचे आया और अन्न के द्वारा रस के द्वारा जल के खींच करके पेड़ के अंदर आ गया उसे पेड़ में रहा कर्म करने वाला एक अनेक रस होते हैं उसको जलाने पर वो कर्म करने वाला जलेगा नहीं वो अवयव रूप से राख में रहेगा जल गया तो राख होगा उसे राख में भी रहेगा उसको फिर लेकर ला लो पेड़ पौधे में वो फिर रसा होकर किसी पेड़ में आ जाएगा उसको कष्ट नहीं होता है ऐसे दीर्घ काल तक ऐसे भटकता है क्यों जो कर्म प्राप्त करके पेड़ पौधा बना था वो जला दो काट दो तो मर गया वो चला जाइएगा इसलिए यह शंका करते हैं यदि वृहवादी भाव को प्राप्त करने वाले कर्म करने वाले कर्मी अनेक समय इसे भटकते कभी गुणाक्षर न्याय से कभी जाकर काकतलिया न्याय से गर्भ को प्राप्त करेंगे जो पाप कर्म के कारण बृहाध पेड़ पौधा बनेंगे उनको भी क्या दीर्घकाल तक भटकना पड़ेगा या नहीं है भटकना पड़ेगा या नहीं? नहीं यही पूछा था यही प्रश्न है ये प्रश्न के विचार के क्या जाएगा मंगा वाक्चुश्रोत्रमथो बलिंद्रि